ना, ओम का तीन बार हम उच्चारण करेंगे श्वास भर लीजिए ओ को व्यवस्थित करने के लिए दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर उठाइए ऊपर लेकर मिला दीजिए दोनों हाथों को और ऊपर की ओर खींचिए अधिक से अधिक जितना तान सकते पूरे शरीर को ऊपर की ओर ताद दीजिए अब अपने शरीर की स्थिति को स्मरण रखते हुए केवल हाथों को नीचे लाएंगे पीठ कमर गर्दन वैसे ही स्थिति में रहेंगे हाथों को नीचे ले आइए धीरे धीरे अपने घुटनों के ऊपर रख सकते हैं अपनी गोदी में रख सकते हैं शरीर सीधा रहे संपूर्ण शरीर का भार नितंबों के ऊपर रहे शरीर को पूर्ण रूप से स्थिर कर दीजिए लंबा गहरा श्वास धीरे धीरे भरिए और धीरे धीरे छोड़ें। शरीर को पूर्ण रूप से शांत कर दीजिए आसन को स्थिर और सुखद बनाने के लिए प्रयत्न शिथिल का अभ्यास करेंगे अपने पदों को शिथिल कर दीजिए मनी मन ढीला छोड़ दीजिए पादों में जो अतिरिक्त प्रयत्न है उसको हटा दीजिए दोनों पिंडलियों को ढीला छोड़ दीजिए मन ही मन शिथिल कर दीजिए कोई प्रयत्न ना रहे दोनों घुटनों को दोनों जंघाओं को मन ही मन शिथिल कर दीजिए ऐसा अनुभव हो ये अपने आप स्वतः स्थित है इसके लिए मुझे प्रयत्न करना नहीं पड़ रहा है कमर का बाघ ढीला छोड़ दीजिए कमर को सीधा रखने के लिए जितना प्रयत्न आवश्यक है उतना ही प्रयत्न रहे अनावश्यक प्रयत्नों को हटा दीजिए छोड़ दीजिए पेट का भाग छाती का भाग पीठ का भाग ढीला छोड़ दीजिए शिथिल कर दीजिए दोनों कंधों को ढीला छोड़ दीजिए मनी मन वहां से प्रयत्नों को हटा दीजिए दोनों हाथों को हथेलियों को शिथिल कर दीजिए ऐसा अनुभव हो हाथों को मैंने पकड़ कर नहीं रखा ये स्वतः स्थित है अपने आप दोनों हाथ स्थित है गर्दन का भाग ढीला छोड़ दीजिए मन मन शिथिल कर दीजिए चेहरे में प्रसन्नता का भाव हो कोई तनाव ना हो खिंचाव ना हो सहज स्थिति का अनुभव कीजिए आखें कोमलता से बंद रहें, कोई दबाव ना हो सिर का भाग ढीला छोड़ दीजिए शिथिल कर दीजिए संपूर्ण शरीर में एक सहज स्थिति एक सरल अनुभूति बनाइए अनावश्यक प्रयत्नों को हटाकर शिथिल अनुभव करिए आसन की सिद्धियों ने पर द्वंद्वों का विघात नहीं होता है शरीर स्थिर हो जाने पर बाहर की गर्मी सर्दी प्रभावित नहीं करते हैं हम ध्यानस्थ होने में आसन सहायक होता है आसन के बाद प्राणायाम का अभ्यास करेंगे आज हम बाह्य प्राणायाम के माध्यम से मन को नियंत्रण करने का प्रयास करेंगे श्वास को बाहर छोड़िए वेग पूर्वक छोड़िए और बाहर ही रोक दीजिए जितना अधिक रोक सकते हैं बाहर ही रोक रखिए। घबराहट होने तक रोकिए जब और रोक न सके धीरे धीरे श्वास को भरेंगे पूरा भर दीजिए यह एक प्राणायाम हुआ आप दूसरा प्राणायाम प्रारंभ करेंगे श्वास को छोड़िए वे पूर्वक बाहर रोकेंगे अधिक से अधिक समय रोकने का प्रयास करेंगे जब आप रोक न सकें धीरे धीरे भरेंगे इस प्रकार तीसरा प्राणायाम करेंगे श्वास को बाहर छोड़िए बाहर ही रोक रखिए अब धीरे धीरे अंदर भर लीजिए पूरा भर लीजिए श्वास प्रश्वास की गति को सामान्य कर लीजिए लंबा गहरा श्वास भरेंगे धीरे धीरे भरेंगे धीरे धीरे छोड़ेंगे प्राणायाम से पहले मन की कैसी स्थिति थी और प्राणायाम करने के पश्चात मन की कैसी स्थिति है एक बार निरीक्षण कीजिए श्वास प्रश्वास लंबा गहरा धीरे धीरे लेना धीरे धीरे छोड़ना प्राण का संबंध मन के साथ रहता है प्राण को रोकने से मन रुक जाता है और प्राण को खुला छोड़ने से मन चंचल होता है प्राण हमारे जीवन का आधार है जब हम प्राण को रोकते हैं उसको हम सहन करते हैं तप करते हैं इसलिए प्राणायाम को सबसे बड़ा तप कहा गया है जैसे धातुओं को जलाने से उनके मल नष्ट हो जाते हैं ऐसे ही प्राणायाम करने से प्राण को रोकने से इंद्रियों का मल नष्ट हो जाते हैं दूर हो जाते हैं इंद्रियां और मन बस में आ जाते हैं प्राणायाम के पश्चात हम प्रत्याहार का अभ्यास करेंगे इंद्रियों को बाहर के विषयों से हटाकर मन के अनुकूल ध्यान के अनुकूल बनाना बाहर के विषयों को रोक देना प्रत्याहार है के शब्द स्पर्श रूप रस गंध हम ग्रहण न करें और मन में भी इन विषयों के बारे में विचार न करें यह प्रत्याहार है अभ्यास करेंगे मन में भी कोई शब्द कोई स्पर्श कोई रूप कोई रस कोई गंध का विचार ना आये प्रत्याहार का अभ्यास निर्विचार की स्थिति मन में अन्य विचार आते ही तुरंत रोक दीजिए। प्रत्याहार के बाद धारणा का अभ्यास करेंगे मन को अथवा चित्त को शरीर में किसी एक स्थान पर स्थिर करना टिकाय रखना धारणा है नाभि प्रदेश हृदय कंठ स्थान नासिका का अग्र भाग दोनों भ्रुओं का मध्य भाग भ्रुकुटी जिसको कहते हैं अथवा मूर्धा सिर के भाग में मन को स्थिर कर सकते हैं अधिक साधक हृदय प्रदेश में अथवा भ्रुकुटी में धारणा लगाते हैं आपको जहां भी अनुकूल हो जहां आपका अभ्यास हो वहां पर मन को स्थिर कीजिए पूर्ण एकाग्र की स्थिति में धारणा का अभ्यास करने से जिस स्थान में हमने धारणा लगाई है उस स्थान की अनुभूतिया होती है वहाँ की संवेदनाओं का बोध होता है अन्य विषयों को हटा देने पर मन को अन्य स्थान पर न लेकर एक ही स्थान पर धारणा केंद्र पर स्थिर रखने से सूक्ष्म संवेदनाए जात होती है अभ्यास कीजिए रखिए, हे परमेश्वर इस जीवन में जन्म से लेकर आज तक मैंने अनेक सांसारिक पदार्थों को भोगा हूँ इन सांसारिक पदार्थों को भोगकर हे परमात्मा मुझे तृप्ति नहीं हुई है हे ईश्वर जो नित्य सुख जो दुख रहित सुख जो आपका शास्वत आनंद है उसकी प्राप्ति के लिए मैं उपासना में बैठा हूँ हे पिता मुझे ऐसी शक्ति दीजिए इस उपासना काल में केवल आपका ही चिंतन कर सकूं, अन्य समस्त विचारों को रोकने में मैं समर्थ हो जाऊं मैं एक चेतन स्वरूप आत्मा हूँ इस शरीर से पृथक हूँ इस शरीर में मैं निवास करता हूँ मैं शरीर नहीं हू अपना अस्तित्व पृथक अनुभव करेंगे शरीर से अलग मैं इंद्रियां नहीं हूँ इंद्रियों से पृथक हूँ इंद्रियों का संचालक हूँ ऐसे ही अनुभूति कीजिए मैं मन नहीं हूँ मन के विचारों को जानने वाला हूँ अलग हूं मन से पृथक हूं मैं बुद्धि नहीं हूं बुद्धि को जानने वाला हू मैं आत्मा हू चेतन स्वरूप हू अपने धारणा केंद्र पर आत्मा अस्तित्व का अनुभव कीजिए शरीर इंद्रिय मन बुद्धि से पृथक अनुभव कीजिए धारणा केंद्र पर चेतन सत्ता स्व स्वरूप का अनुभव करें आत्मअस्तित्व का अनुभव करते हुए सर्वव्यापक परमात्मा के अंदर डुबा हुआ हूं ऐसी अनुभूति बनाइए एक चेतन सर्वव्यापक सत्ता उसके अंदर हम सब डूबे हुए हैं ऐसी अनुभूति बनाएं मेरे आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे सर्वत्र प्रभु आप विद्यमान है केंद्र पर स्थिर रहते हुए प्रभु की अनुभूति बनाएंगे हे परमात्मा आप हर क्षण हमें देख रहे हैं जान रहे हैं सुन रहे हैं इस समय शरीर से स्थिर बैठते हुए आपको प्रार्थना करते हुए आपकी उपासना में हम सब साधक साधिकाएं आपके अंदर विद्यमान हैं आप की अनुभूति कर रहे हैं आप इसको प्रत्यक्ष जान रहे हैं स्वरूप में ही रहेंगे परमात्मा के अंदर डुवा हुआ हूं और परमात्मा प्रत्यक्ष जान रहे हैं अनुभूति को बनाए रखेंगे सीधा ईश्वर के साथ संबंध मनाएंगे जैसे हम प्रार्थना करते हैं गुरु से माता पिता से ऐसे ही अनुभव करेंगे साक्षात परमात्मा हमारे अत्यंत समीप विद्यमान है हम वाणी से और मन से प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु हमारी प्रार्थना को प्रत्यक्ष सुन रहे हैं जान रहे हैं आज हम परमात्मा का ध्यान ऊर्म सच्चिदानंद के माध्यम से करेंगे लंबे सर से ओम का उच्चारण करेंगे और उसके पश्चात सच्चिदानंद का उच्चारण करेंगे सभी मिलकर करेंगे जब हम ओम का प्रारंभ करेंगे उसी समय प्रारंभ करेंगे और जब हम बंद करते हैं उसी समय बंद करना है आगे पीछे नहीं करना है बहुत ऊंचा नहीं बोलना है हम व्यक्तिगत अपने प्रकोष्ठ में करते हैं वो भिन्न स्थिति है समूह में मिलकर करना है जो नहीं मिला पाएंगे वो तो मन ही मन करेंगे नहीं बोलेंगे और जो मिला सकते हैं साथ साथ बोलेंगे मैं जब प्रारंभ करता हूं उसी समय प्रारंभ करेंगे और जब मैं अंत करता हूं उसी समय अंत करेंगे उसी गति में उसी लय में बोलेंगे एक बार पहले मैं बोलता हूं आप केवल सुनेंगे नहीं बोलेंगे दूसरी बार आप मेरे साथ साथ बोलेंगे पहली बार केवल सुनिए ओ सचिद नंद को भरिए ओ सचे दुन श्वास भरिए sir Allah oh sat j Allah mani प्रभु के साथ संबंध बनाइए, सीधा प्रभु को संबोधन कीजिए हे परमात्मा आप सत्स्वरूप हैं, आपकी सत्ता आपका अस्तित्व यहां प्रत्यक्ष विद्यमान है हम आपकी सत्ता को अनुभव करते हैं हम आपके अस्तित्व को अपने स्वरूप में अनुभव करते हैं हे ईश्वर आप चित्त स्वरूप है चेतन स्वरूप है ज्ञान मान है आपका ज्ञान सदा सर्वदा सब स्थान पर विद्यमान है हम आपकी स्तुति कर रहे हैं प्रार्थना करते हैं उपासना करते हैं इसको आप प्रत्यक्ष जान रहे हैं हे प्रभु आपकी चेतनता हम सतत अनुभव कर सकें हे ईश्वर आप आनंद स्वरूप हैं, आनंद में परिपूर्ण हैं। पूर्ण आनंद है पूर्ण तृप्त है पूर्ण रूप से कृतकृत्य क्रित है हे भगवान हम आपके आनंद में डूबे हुए हैं आपके आनंद से हम भी आनंदित हो रहे हैं ऐसी अनुभूति बनाइए प्रभु की सत्ता प्रभु की चेतनता और आनंद स्वरूप अनुभव करना है शब्दों का उच्चारण अनुभूति के लिए है उच्चारण मुख्य नहीं है उस अनुभूति को अपने अंदर उत्पन्न कीजिए जैसे हम आंख बंद करने पर भी अनुभव करते हैं मेरे सामने मेरे गुरुजी विद्यमान हैं वैसे ही प्रभु की अनुभूति करिए एक सत्तात्मक चेतना स्वरूप आनंद में परिपूर्ण तत्व अपने अंदर अनुभव करिए सत्य बोलते ही परमात्मा की सत्ता चित्त बोलते ही प्रभु की चेतनता ज्ञान स्वरूप हमें जान रहे हैं देख रहे हैं ऐसी अनुभूति और आनंद कहते हैं पूर्ण तृप्ति की अनुभव के लिए पुनः हम जब करेंगे श्वास भर लीजिए ओ कर बोलेंगे आगे पीछे हो रहा है ध्यान से सुनिए मिलकर बोलेंगे ओम को बहुत लंबा नहीं करेंगे सबके साथ जितना हम बोल सके उतना मिलेंगे भले आपकी सामर्थ्य अधिक हो उसी समय रोक जाएंगे जब मैं बंद कर देता हूं ओ आप देखिए उच्चारण करते हुए अनुभूति बन रही है या नहीं बन रही है ओम बोलते ही सर्वरक्षक परमात्मा के अंदर अपनी सुरक्षा अनुभव करें सत कहते ही प्रभु की सत्ता चित्त कहते ही ज्ञान प्रभु जान रहे हैं ऐसी अनुभूति और आनंद कहते हैं पूर्ण तृप्ति की अनुभूति करें श्वास भर लीजिए ओ स इसी स्वर से इसी लय से इसी गति से मनी मन ही मन जप करेंगे और जप के साथ प्रभु की अनुभूति बनाएंगे प्रारंभ कीजिए सत्ता चेतनता और आनंद स्वरूप अनुभव करें अनुभूति के साथ करेंगे सावधान रहेंगे मन में कोई अन्य विचार न आए जब करते रहेंगे तो अन्य विचारों को रोकने में सहायता मिलती है जब बंद करने से अन्य विचार आ सकते हैं जब के साथ साथ प्रभु की अनुभूति बनाइए प्रभु की अनुभूति ही प्रभु की उपासना है प्रभु की अनुभूति ही प्रभु का ध्यान है आंख बंद करते हुए भी हम अनेक पदार्थों की अनुभूति करते हैं ऐसे एक चेतन सत्तात्मक ज्ञान स्वरूप आनंद में परिपूर्ण तत्व हमारे हृदय में हमारे अंतःकरण में हमारे शरीर के रूम रूम में और संपूर्ण ब्रह्मांड में कण कण में क्षण क्षण में विद्यमान है इस अनुभूति को बनाते हुए जब करेंगे प्रभु की अनुभूति को और गहराई में ले जाएंगे हे परमात्मा आपकी सत्ता इस संसार में सर्वत्र विद्यमान है प्रियतम प्रभु आप मेरे हृदय में विद्यमान हैं हम अज्ञानता के कारण आपकी अनुभूति नहीं कर पा रहे हे ईश्वर हमें सदबुद्धि दीजिए हम आपकी सत्ता को अस्तित्व को सतत अनुभव करें हे परमात्मा जैसे अन्य मनुष्य चेतन होते हैं हमें देखते हैं जानते हैं समझते हैं वैसे ही प्रभु आप भी चेतन स्वरूप हैं आप सतत हमें देख रहे हैं इसी समय आप मुझे देख रहे हैं आप मेरी प्रार्थना को सुन रहे हैं और मेरे विचारों को आप जान रहे हैं ये सत्य है ये वास्तविक है प्रभु मुझे सत्य की अनुमति कराइए आप हमें सतत जान रहे हैं ऐसी अनुमति कराइए प्रभु हे परमात्मा आप आनंद में परिपूर्ण हैं तृप्त हैं पूर्ण रूप से कृतकृत्य हैं आपकी कोई कमी नहीं है न्यूनता नहीं है और हम जीवात्माएं के साथ संबंध बनाकर हम भी तृप्त हो जाते हैं कृतकृत्य हो जाते हैं आनंद में पूर्ण तृप्ति की अनुभूति करते हैं हे भगवान, जब संसार के साथ संबंध बनाते हैं तब तो हम सांसारिक सुख दुख को प्राप्त करते हैं और जब सांसारिक संबंध को छोड़ देते हैं आपके साथ संबंध बनाते हैं आपके नित्य आनंद हम अनुभव कर पाते हैं हे परमात्मा इस उपासना काल में मैं सतत आपकी अनुभूति करूं, ऐसी शक्ति ऐसी बुद्धि दीजिए प्रभु अनुभूति को गहराई से हम कर सकें प्रभु से ही प्रार्थना करें प्रभु से ही याचना करें प्रभु के साथ संबंध बनाने के लिए हे प्रभु आपकी कृपा से ही हम आपके अनुभूति करने में समर्थ हैं। आप कृपा करके हमें आपके अनुभूति कराएंगे यह सत्य है यह वास्तविक है यह यथार्थ है हम आपके साथ सदा संबंधित रहते हैं आप मंद स्वर से हम पुनः जप करेंगे स्वर नीचा रखेंगे सचदा नाम प्रक्रिया वही रहेगी हर समय प्रभु की अनुभूति करेंगे जो अनुभूति नहीं करते हैं उच्चारण करने से अनुभूति छूट जाती है तो उच्चारण को छोड़ देंगे अनुभूति को बंद नहीं करेंगे सत कहते ही एक सत्ता चित कहते ही प्रभु हमको देख रहे हैं ऐसी अनुभूति और आनंद कहते ही तृप्ति की अनुभूति करेंगे अनुभूति को गहराई में बनाते हुए उच्चारण कर सुभूति को न छोड़ें। उच्चारण भले छूट जाए अनुभूति कभी न छूटे वो इसी प्रकार मनी मन जप करेंगे और जप तो को गौण रखते हुए अनुभूति को मुख्य रखेंगे अनुभूति की गहराई में ध्यान करेंगे पूरी एकाग्रता के साथ पूरी तन्मयता के साथ प्रारंभ कीजिए परमात्मा आप सतस्वरूप हैं आप चेतन स्वरूप हैं आप आनंद स्वरूप हैं मेरे अत्यंत समीप आप विद्यमान है मैं आपकी अनुभूति कर रहा हूं आपकी स्तुति प्रार्थना उपासना करता हूं जैसे अन्य मनुष्यों को हम प्रिय मानते मानते ऐसे ही प्रभु को प्रियतम मानिए अत्यंत प्रिय प्रभु से प्रिय और कोई नहीं ऐसी अनुभूति के साथ ध्यान करेंगे की अनुमति बनाए रखते हुए आज की उपासना का एक बार निरीक्षण करेंगे आसन कैसा रहा उपासना प्रारंभ में जिस स्थिति में बैठा था उसी प्रकार स्थिति में अंत तक बैठ पाया या नहीं कितने समय तक स्थिर होकर बैठ सका इसका एक बार आकलन करें प्राणायाम में कैसी स्थिति रही कितने काल तक रोकने में समर्थ हुआ और प्राण को रोककर मन को रोक पाया या नहीं रोक पाया निरीक्षण करेंगे प्रत्याहार का अभ्यास बाहर के विषयों से कितना प्रभावित रहा और कितना अप्रभावित रहा बाहर के विषयों को रोकने में कितना समर्थ हो पाया देखेंगे धारणा लगाने में मन को एक ही स्थान पर स्थिर कर पाया या नहीं कर पाया कितनी देर तक मन को एक स्थान पर स्थिर रखा ध्यान के समय अपनी शारीरिक अनुभूति से हटकर स्वरूप में रहा या नहीं रह पाया पूरे ध्यान काल में परमात्मा की अनुभूति कितने काल तक किया और कितने काल तक अनुभूति छूट गई क्योंकि परमात्मा की अनुभूति ही ध्यान है परमात्मा की अनुभूति ही उपासना है कितने काल तक अनुभूति हुई और किस स्तर पर अनुभूति हुई हल्के स्तर पर अनुभूति हुई मध्यम स्तर पर अथवा गहराई में जैसे अन्य पदार्थों की अनुभूति होती है ऐसे ही पूर्ण अनुभूति हुई इसका अवलोकन करेंगे हम धन्यवाद करेंगे हे परमात्मा आपकी कृपा से ही आज की उपासना में मुझे सफलता मिली है हे पिता आगे भी दिन प्रतिदिन आपकी उपासना में उन्नति हो और अंत में मैं आपकी अनुभूति प्रत्यक्ष कर सकूं, साक्षात्कार कर सकूं, जीवन को सफल बना सकूं, ऐसी कृपा करिए प्रभु समर्पण की दो पंक्तियां मलेंगे प्रभो तुमार रे पावन पथ पर प्रभो तुमार रे पावन पथ पर जीवन चले हम रु के नक्षणी बड़े चले हम रुके हमरुके नक्षण में ओय दृढ़ संकल्प Oh